नमस्कार मैं हूं कुलदीप सिंह आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो आना, आना है तो आ, आ, आ रहा हम कुछ फेर नहीं है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है आना है तो, तो आ रहा हम कुछ फेर नहीं है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है आना है ओम शांति नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में आशा करूंगा हेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज हमारे साथ विशेष मेहमान जिन्हें आप तो सुनेंगे थोड़ी देर में संजय मेहता जी हमारे साथ हैं और प्रोडक्शन हाउस आप चला रन करते हैं काफी लंबे समय से और निश्चित तौर पर आपके पास एक अच्छा अनुभव है कि कैसे प्रोडक्शन डायरेक्शन और uh, चाहूंगा की आप अपने बारे में और बताइए हमें आ, uh, आई एम फ्र गुड़गांव मेरा जो इतना लंबा थोड़ा सफर रहा है वो थोड़ा सा hmm. अपने uh, प्रोफेशन में इसी में ही रहा है शुरू से uh, 20-22 साल का था तब से मेरा इसी प्रोडक्शन से फिल्म लाइन से ही कनेक्शन रहा है और आई वर्क विद सो मनी चैनल्स सो मैनी स्पोर्ट्स चैनल्स इन सब के साथ मैंने काम किया अपना और धीरे धीरे करते करते मुझे महसूस होने लगा कि मुझे अपना एक अपना प्रोडक्शन हाउस की जॉब्स के अंदर हमेशा एक पाबंद पाबंदी सी रहती है कि इतना ही काम करना है आपने इतना ही जरूर इतना ही करना है और इससे ज्यादा नहीं करना है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो जनरली होता है कि जब एक क्रिएटिव माइंड होता है तो ऑब्वियसली जब ये लाइन है तो इसमें होता है कि कई बार होता है कि आदमी कहता है कि उड़ान भरी जाए थोड़ा अलग अलग नई चीजें की जाएं तो क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बहुत सारे ऑफिस के डेफिनेटली वो अपनी जगह ठीक हैं क्योंकि वो जिनमें हमने काम किया है वो इंटरनेशनल ब्रांड्स थे बड़े नाम थे तो उनकी कंडीशंस होती तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आई वर्क फॉर द न्यूज चैनल ऑल्सो बहुत सारे न्यूज चैनल्स तो उनमें भी कंडीशन थी कि भाई इतना ही इतना ही बोलेंगे इतना ही लिखेंगे जितनी जरूरत है उतना ही लिखेंगे उससे ज्यादा आप नहीं बोल पाएंगे है क्योंकि उसमें पॉलिटिकल एंगल्स ही बहुत होते हैं ये चुनाव जो अभी हो रहे हैं इससे पहले मैं दो तीन बड़े चुनाव कर चुका हूं और उनके ऊपर काफी चीजें मैं लिख चुका हूं काफी स्टोरीज एडिट कर चुका हूं तो बीजेपी से लेके कांग्रेस से लेके कई चीजें की तो उस टाइम पे हमें रिस्ट्रिक्शन होती थी कई चीजें की इतना बोलना है इतना करना और सेम चीज स्पोर्ट्स में भी यही होती थी इससे ज्यादा ना करिए ठीक है तो वो था तो अब उसकी चीज को ध्यान में आके भाई अब जब इतना सब कुछ आपके पास एक्सपीरियंस ये मैं सभी को बोलता हूँ कि जो आपके पास इतना सारा ढेर सारा एक सालों का एक्सपीरियंस अनुभव अनुभव हो जाता है तो तब आपको ना एक अपनी एक अलग राह बनानी ही पड़ती है अलग राह चुननी चाहिए क्योंकि उस सफर में आप कई बार अपने आप को अकेला समझते हैं पर उस सफर में अगर आप कई बार पकड़ लेते हैं ना कि नहीं मुझे ये करना ही है तब आप अच्छे से कर पाते हैं क्योंकि उस टाइम पे अनुभव होता है और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपके पास पैसे भी होते हैं क्योंकि आपने जो कमाया उसको कुछ सेविंग तो आप करते हैं बचा के रखते हैं तो यू कैन टेक द रिस्क कि आप एक दो तीन साल का मजे से आप बैकअप लेके चल सकते हैं तो वही चीज मैंने अपने साथ किया कि मैंने प्लान मेरा बहुत पहले से था और मैंने बैकअप अपना काफी अच्छा इकट्ठा किया कि भैया अगर जो आप एडवेंचर करने जा रहे नौकरी नौकरिया छोड़ के धड़ल्ले से क्योंकि मेरे साथ बोलते थे तो तो यहाँ से तो मैं कहता था मैं रिजाइन करने आ, आ रहा हूँ क्योंकि ये वाले मुझे आ? नहीं छोड़ रहे ठीक है तो वो वो सब सीन रहा तो फिर उसके बाद आई स्टार्ट माई कंपनी टू थाउजेंड ट्वेल्व बारह में मैंने स्टार्ट किया और अच्छा। आज तक 12 साल के करीब हो गए हैं। नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आ, करियर कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप रेडियो मधुबन पर 107 FM पर 107.8 और संजीव मेहता जी हमारे साथ हैं काफी अच्छी बात है उन्होंने शेयर किया कि कैसे उन्होंने इस इंडस्ट्री में उनका जॉइनिंग किया उन्होंने और फिर काफी लंबा समय इस तक उन्होंने सीखा सीखने के बाद खुद का प्रोडक्शन उन्होंने शुरू किया जी जैसे आप मीडिया फील्ड में काफी अलग अलग जगह आपने किया स्पोर्ट्स न्यूज वगैरह जो भी आपने बताया था अब जैसे कि खुद का आपने जब शुरू किया तो शुरू शुरू में क्या चैलेंजेस रहे आपको चैलेंजेस है सबसे पहले जो चीजें होती थी सबसे पहली चीज होती है मार्केटिंग और डेफिनेटली स्किल्स तो आपके पास होती है और सब कुछ होता है, है पहली बात होती है कि लोग आपको जाने और आपके पास भरोसा करें कि आप उनका काम अच्छे से करके देंगे तो सबसे बड़ी जो चैलेंजेस यही थे कि क्लाइंट्स उस टाइम पे बनाने थे और स्किल्स थी आई स्टार्टेड विद स्टार्ट चार्जेस भाई ताकि लोग मुझे पहचाने मेरे काम को देखें तो उसकी मार्केटिंग मैंने काफी अच्छे से की लोगों के पास गया क्योंकि उस उस दौर में 2012 में इतना वो नहीं था इंस्टाग्राम नहीं था और इतना ज्यादा यूट्यूब का भी नहीं था इतना सब नहीं था पर लोगों के पास पर्सनली जाके मिलना आज, आज के टाइम में तो आप किसी से भी इजीली बड़ा कनेक्ट हो सकते हो गया पे काफी हुई। पर डेफिनेटली सुबह से निकलता था शाम को घर आता था तो होता यह था कि मार्केटिंग मेरा काफी स्ट्रोंग रहा और जिनका मैंने करके काम फिनिश कर के अच्छे से दिया कम्प्लीटेड जॉब विद्लाइंट सेटिस्फेक्शन तो उन्होंने डेफिनेटली वो उस चीज को आगे मेरे को भी प्रमोट किया कि आप इनसे काम करवाइए और उस टाइम पर एडवर्टाइजिंग का काफी और जो मेरा फील्ड था बड़ा चुनिंदा फील्ड था उसे लोग बहुत हार्डली कम लोग आते थे क्योंकि उन लोगों को इतना एक्सपीरियंस होता नहीं और गिनती के दस बारह प्रोडक्शन हाउसेज थे और वो इतने इस्टेब्लिश थे कि उनको तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल था पर डेफिनेटली मैंने वो किया और मार्केट में अच्छे से जगह बनाई वो सब अच्छा रहा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सक्सेसफुल रहा उसके अंदर कोई इश्यू नहीं रहा कोई तकलीफ हुआ इनिशियल स्टेज में होता है क्लाइंट इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते पर उसके बाद जब लोगों ने देखा तो अच्छे से मुझे और फिर बैकअप अच्छा मिला मुझे अच्छा क्लाइंट्स का अच्छा सपोर्ट मिला जिनका काम करके किया उन्होंने भी काफी अच्छा सपोर्ट किया क्योंकि आई वॉज सो फ्रेंडली विद माई क्लाइंटर हाँ हाँ शुरू शुरू में आप जो भी काम करेंगे सर उसमें तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनिशियल में आपको कुछ एक्सपीरियंस भी थोड़ा अलग सा वो होता है और लोगों को एक्चुअली क्या भी होता है, है समझना आ, आ, आ, क्या होता है कि इस क्या हर जगह पे एक चीज ये है कि आप जो कहना चाहते हैं सामने वाला जरूरी नहीं है कि उसी अंदाज में समझेगा उसकी भी हाँ। कुछ बातें हैं जो आपको सुननी होती है ऐसा नहीं है कि आप ही मास्टर uh, हो गया अगला भी जो सामने बैठा है वो भी मास्टर है तो जब मैं अपनी बोर्ड्स की मीटिंग में आ जाता था एक बड़ा छोटा सा आपको बड़ा अच्छा एक आपको बताता हूँ uh, मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट आपने नॉर्थ uh, कैंपस सुना होगा हंसराज कॉलेज के पास हैगा तो वहां पे सारे साइंटिस्ट बैठते हैं तो देख के मिस्टर मेहता हमें ना बेसिकली हमें ना एक पूरी फिल्म चाहिए और वो सेंटर वो है जहाँ पे एटोमिक से लेके भाभा एटॉमिक्स उनका वो है और रिसर्च सेंटर ऊषा जो है रिसर्च सेंटर है उनका पूरा और मतलब अच्छा। श्री रिसर्च इंस्टीट्यूट तो श्री राम कॉलेज जैसे है वो सब वो नहीं कराम ग्रुप है उनका तो वो सारे अच्छा। के सारे साइंटिस्ट जब मैं मीटिंग में गया तो बड़ी मजेद की बात थी कि वो सारे के सारे साइंटिस्ट एक अकेला में और सारे के सारे राउंड टेबल पे लेके घेर के मुझे बैठ गए और उस दिन जो मेरा <laughs> कॉन्फिडेंस जो बड़ा है मैं उनसे ऑर्डर लेके आया हूँ और, अच्छा ले और मेरे को उस पता लगा कि जब इतने दिग्गज दिग्गज इन द सेंस वो साइंटिस्ट है सबके आगे सारे डॉक्टर है सारे पी एच डी है सारे अच्छे पोस्ट में है उनके सामने बैठ के अगर आप उनको अच्छे से बता के आप अपनी फिल्म को दिखा के अगर ऑर्डर लेके आ रहे हैं और जो फिल्म आप करने जा रहे हैं वो रिसर्च के ऊपर है वो मतलब hmm. करना तो ये एक्सपीरियंस ऐसे ना आपको बड़ा अच्छा आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ नहीं आपने अच्छा आप काम आगे अच्छा कर सकते हैं तो उससे वो बिल्डअप होता है इनिशियल में स्टार्ट होता है पर हर कोई कर सकता है अगर उसको ये पता है कि उसको करना क्या है तो इजीली हो सकता है ऑब्स्टेकल्स हाँ, आते हैं नाउस तो है तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। करने में ये सारी चीजें तो हमें तो वो आती ही लेकिन वो हमें सिखा के भी जाते हैं और हमें अपने क्लाइंट्स को पहचानने में अपने जो बिल्कुल कस्टमर है उनको कैसे डील करना है उनके साथ कैसे बात करना है वो एक्चुअली मैं राउंड क्लॉक हमें हमें पोटेंशियल के चले जाते हैं, हैं।, <laughs> हैं, में, में हैं तो कहा से किस तरह का एक्डेमिक uh, ची या पढ़नी होगी और फिर प्रोडक्शन हाउस में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं जी सर मेरा बड़ा सिंपल सा वो है देखिए मैं actually, uh, Uh, मैं आपको अपना थोड़ा सा डीप तो uh, मेरे फादर और मेरे ब्रदर जो है सारे के सारे डिफेंस से है हम लोग सारा एयरफोर्स खानदान एयरफोर्स आर्मी का खान था तो उन्हें बड़ा चीज से लगा की तुम ये सब छोड़ के तुम ये सब इन चक्रों में क्यों लगे हो तो कि कि ना मीडिया लाइन उस टाइम पे अलग थी वो, ये उसके बाद मैंने कंप्यूटर्स के ऊपर अपना काफी कुछ काम किया कंप्यूटर हार्डवेयर उस टाइम पे काफी था आई वर्क इन दहरू प्लेज ऑल्सो हमने जब बहुत इनिशियल स्टार्ट था कंप्यूटर्स का तब हमने उस टाइम पे काम किया उस टाइम पे बिजनेस किया उस टाइम पे नेहरू प्लेस में बहुत सालों पहले की बात है तो आई वाज उस टाइम पे थोड़ा सा ये था कि मेरा थिएटर की तरफ भी थोड़ा सा रुझान था बेरी जॉन साहब के साथ मैंने काम किया है और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैंने काफ़ी थिएटर्स वगैरह किए हैं और कई जगहों पर मैंने अपने ग्रुप्स वगैरह में काम किया है। उस टाइम पे जब लगा कि भैया ये तो पैसे तो देगा नहीं ये तो इस तरीके से तो आएंगे ये तो कुछ टेक्निकल चीज पकड़ी जाए तो आई ज्वाइन द स्टूडियो उस टाइम पे स्टूडियो होते थे तो स्टूडियो को ज्वाइन किया और मैंने काफी उसके ऊपर काम किया और काफी प्रोडक्शन का काम किया फिर मैंने जर्नलिज्म के ऊपर भी काफी काम किया तो करके था आज की, के जो स्टूडेंट्स का सर ये है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं बहुत सारे नोएडा में भी हैं और कॉमेडी इंस्टीट्यूट्स भी हैं पूना में भी है फिल्म इंस्टीट्यूट है प्रॉपर रिटर्न टेस्ट है आफ्टर ग्रेजुएशन वहाँ पे वो जा सकते हैं और दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे वो रिटर्न में अपना वो कर सकते हैं अगर ये डिपेंड करता है कि वो किस में जाना चाहते हैं अगर जर्नलिज्म है तो मास कम्युनिकेशन है उसके लिए तो। और अगर सिर्फ अगर वो कहते हैं कि नहीं जी हमें सिर्फ एडिटिंग और वीडियोग्राफी और वीडियोग्राफर और, वीडियोग्राफर और क्या प्रोफेशनल कैमरा का वो करना है तो उसके लिए बहुत सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं डे, डेफिनेटली अब वो हमारा वाला जमाना नहीं रहा कि प्रैक्टिस करके और बहुत सारे लोगों से मिलके आप सीधा काम करें और साथ में इंस्टीट्यूट भी जाएं. तो आजकल तो होता ही है कि पहले आप जाके ज्वाइन करें और वो करें और एक चीज आजकल बहुत अच्छी हो गई है कि अगर किसी को जॉब के लिए अगर करना है तो, तो डेफिनेटली उसको कोर्स करना ही होगा इंस्टीट्यूट्स वगैरह तो में जाना ही होगा और अगर उसको शौकिया करना है तो आजकल तो वैसे ही मोबाइल से लोग इतना कुछ कर रहे हैं इतनी चीज़ें कर रहे हैं एडिटिंग वगैरह है, सब कुछ मोबाइल से ही हो रही है। और अगर प्रोफेशनल करना है तो फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं तो गूगल पे अगर वो देखेंगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे दो दो तीन साल के कोर्स हैं दे कैन ज्वाइन देअ और डेफिनेटली अगर शौक़ देखिए सबसे बड़ी बात है शौक़ होना शौक़ के आगे तो देखिए कुछ चलता नहीं है <laughs> तो बंदे को वही चीज अच्छी लगती है मतलब अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप रेडियो जॉकी हैं आप अपना अच्छे से वो करते हैं तो आपको बातें करना अच्छा लगता है लोगों से और आपको लोगों को समझाना अच्छा लगता है आ, आपका ये शौक है तो इससे बड़ी चीज तो आपके लिए कुछ है ही नहीं है तो शौक वाली बात है डेफिनेटली अच्छे कोर्सेज है कर सकते इवन वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए भी बड़े अच्छे हाँ बिल्कुल ना, आज ना, तो की बहुत थोड़ा तो सा इस चीज को अगर आप समझ लेंगे आ, और तो काफी और उसमें हिंदी जब ज्यादा होता है तो बॉम्बे में आप किसी भी स्टूडियो में रेगुलर अगर थोड़ा बहुत पहचान कर लेते हैं घूमते हैं तो आपको वॉइस ओवर बहुत अच्छा जो है काम आता है काम चलता रहता है बड़ी अच्छी तरह से संजीव जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि कैसे आपको जो है एक नया विद्यार्थी है और वो प्रोडक्शन से जुड़ना चाहते हैं तो अलग अलग हैं आप ऑडियो फॉर्मेट में जुड़ना चाहते हैं वीडियो से जुड़ना चाहते हैं टेलीविजन से जुड़ना चाहते हैं सिनेमा से जुड़ना चाहते हैं फिल्म से जुड़ना चाहते हैं या फिर आप रेडियो जर्नलिज़म से जुड़ना चाहते हैं या मास मीडिया है मास कम्युनिकेशन में जुड़ना चाहते हैं तो बहुत वेराइटी है इसमें और अलग अलग सेगमेंट हैं आप देखिए कि आपको जहाँ रुचि लग रहा है जैसे संजय जी को शुरू से ही फिल्मों के प्रति आकर्षण था तो वो उस और उनका जो है झुकाव हो गया वैसे ही आप देखिए आपको अगर मीडिया में आना है मीडिया में फिल्म भी है टेलीविजन भी है और रेडियो इसके साथ में प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया आज तो वूम है एक तरह का उसमें भी लोग कमाते हैं इवन यूट्यूब पे छोटे छोटे पिक्चर्स बना के या ऑडियो लोग किसी चीज़ को समझा के लोगों से पैसा कमाते हैं तो ये भी एक अच्छी चीज़ है और विदाउट अपना चेहरा दिखाए भी लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है हम सभी के लिए करियर के लिए मीडिया एक माध्यम बन सकता है ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है और लाइम वाला भी है लेकिन आपको मेहनत ज़रूर करना जैसे अगर प्रॉपरली आपको अगर करना है तो आप प्रॉपरली कोर्स कर सकते हैं जैसे संजीव जी ने बताया वो अलग अलग जगह पे दिल्ली में है ड्रामा स्कूल अपना पूना में है जहाँ भी आप देखिए मुंबई में है बहुत जगह शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी अवेलेबल होता है अगर आप किसी थिएटर से जुड़ जाएंगे थिएटर ग्रुप से तो वहीं पर सीखना भी हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा काम भी चलता रहता है तो दोनों चीज़ें हैं महीना पंद्रह दिन आप अगर उनके साथ ग्रुप में एडजस्ट हो गए और आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमें सीखना है तो सीखने का दृष्टिकोण से अगर आप उसमें चले जाते हो तो आपका पूरा चीज जो है एक प्रॉपर सेटअप तैयार हो जाता है धीरे धीरे आप ज्वाइन करेंगे आ, सीखेंगे करेंगे लोग मिलेंगे आपका एक छः महीना एक साल दो साल अगर थिएटर करते हैं तो बढ़िया से आपको जो है सारी चीज़ों का नॉलेज भी आ जाता है उसके बाद फिर आप काम करने लग जाओगे तो पैसा भी मिल जाता है तो ये सारी चीज़ें तो आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है इस कार्यक्रम को और आज के हमारे खास मेहमान हैं संजीव मेहता सुनते रहो बहो <laughs> गाय चीत की क्यारी चेत की क्यारी में के पुष्प उगाए मंगल चेतना से सकल वातावरण में, सृष्टि चक्र के अंतिम चरण में अति विकारों के वातावरण में पवित्रता की दिव्य ज्योत जगाए स्वर्ण प्रभात धरा फर लाए चित्त की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 teki क्टर है और जिसके बारे में चर्चा हो रही है तो संजीव जी मैं आप चाहूंगा की आप शुरू शुरू में आपको जो है एकदम स्टार्टिंग में आप जब इंडस्ट्री की तरफ आपका आकर्षण था पढ़ाई के बाद आप जब इंडस्ट्री में गए तो क्या क्या काम करना पड़ा <laughs> क्या क्या चैलेंज है जैसे आपने बताया जब प्रोडक्शन हाउस खुद का शुरू किया तो आपको एक साल लगा कस्टमर को क्रिएट करने में और उसके पहले जो दिग्गज लोग आपके सामने थे उनका कोई वो, वो उस टाइम पे तो वो चीज़ें बिल्कुल सेट थे वो और उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल ही था लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं आ रही साल तक आपने मेहनत किया और आपका काम लोगों के पास चला गया तो फिर लोगों ने बोला क्या रही? अच्छा बंदा है अच्छा काम करता है तो आपने आपका काम बोलना शुरू कर दिया फिर आपके कस्टमर्सों को सीखने के लिए आपने क्या किया था वो थोड़ा सा बताया उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए थे और क्या ऐसा संघर्ष पीरियड भी रहा हो उस समय वो भी थोड़ा शेयरिंग किया जी स्टार्ट में तो सबसे पहले तो अगर हम मैं उसकी बात करूं अपने टेक्निकल लर्निंग की तो उसमें ये था कि कई बहुत सारी नई नई चीज़ें थी हमारे टाइम में एक्चुअली ये जो अभी हम मोबाइल पे कर रहे हैं और कैमरा हम लोग मोबाइल कैमरे से हम काफ़ी शूट करते हैं उस टाइम पे ये सब नहीं था उस टाइम पे बडे बड़े मशीन्स होते थे एक बड़े बड़े कमरा होता था स्टूडियो होता था अच्छा। स्टूडियो में बहुत बड़ी जिससे उन मशीन्स का नाम अगर आप गूगल पे आप चेक करेंगे तो बीटा मशीन्स और योमैटिक मशीन टेप्स होती थी बड़ी बड़ी बीटा टेप्स होती थी बी की बीटा टेप्स होती थी और उनके बड़े बड़े रिकॉर्डर्स होते थे और उस टाइम पे हम ए रोल वगैरह लगाते थे अगर आप गूगल पे आप चेक करेंगे तो एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसपे शूट होता था और जिसमें वो उस टाइम पे वो डिजल शूट होता था और बड़े बड़े कैमराज उनकी कॉस्टिंग एक के कैमरे की के करोड़ रुपए होती थी उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं तो उस टाइम में दिक्कत ये होती थी कि जो स्टूडियो के जो ओनर्स होते थे वो मशीनों को हाथ लगाने से दिक्कत इसलिए करते थे मतलब हर नए बंदे को सिखाना उनका वो नहीं था क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले क्या करते थे बेसिक सिखाते हैं हमेशा हमेशा एक चीज बात को ध्यान में रखने की चीज़ है कि वो आपको हमेशा बेसिक सिखाएंगे महंगी चीजों को हाथ लगाने के लिए वो मना कर देंगे क्योंकि उनके इक्विपमेंट्स बहुत महंगे होते हैं बट अब इसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि कहाँ से आप चीज़ें निकालते हैं क्योंकि इनिशियल स्ट्रगल टाइम में आपको ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ेगी और आई मैनेज एवरीथिंग तो उस टाइम पे मैंने अपने बहुत सारे दोस्त बनाए स्टूडियो में सीनियर्स थे उनको बहुत रिगार्ड किया और मेरे साथ जो थे वो जामिया के मशहूर एडिटर्स थे और अभी आपने एक मशहूर फिल्म मेकर हैं कबीर खान वो मेरे सीनियर रहे हैं और बहुत सारे जामिया के स्टूडेंट्स थे जामिया के अच्छे खासे लोग थे जो कि मेरे सीनियर थे और वहां से पास आउट थे तो अब सीन ये था कि उनके साथ रह के होगी सीनियर जूनियर का हमेशा आ जाता है पर वो मैंने तालमेल बैठाया उनके साथ तो उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया उस टाइम पे मैंने अपनी ईगो को नहीं आने दिया क्योंकि मुझे आई वॉज लर्नर दैट टाइम तो उस मुझे सीखना था सब कुछ और मैं उनके पास खड़ा था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है तो उस टाइम पे तो ये हाल होती थी कि पीछे इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी कि ए बी रोल लगाने के लिए अगर आपने कभी सुना हो तो हमें ना रोल लगाने के लिए केबल्स लगानी पड़ती थी पीछे तो केबल्स लगाने के पीछे हम तारों का जंजाल होता था तो हम उसको अब आप जनरली आप इस पर जो आप देखते हैं आप जनरली डिजॉल लगा लेते हैं वो डिसॉल्व उस टाइम पे ऐसे नहीं लगता था डिसॉल्व ऐसे लगता था केबल टू केबल टू हमें कनेक्शन करना पड़ता था तब वो मशीन के थ्रू डिसॉल्व लगते थे, ये बड़ी-बड़ी होती थी, तो और काफी एक्सपेंसिव होता था उस टाइम पे तो वो मेहनत करके हमने पहले वो सब सीखा रूट लेवल पे जाके सीखा तो आ, बेसिकली मैं उस, उस जमाने से हूँ जिस जमाने में टेप्स होती थी टेप सुनी होगी आपने जो आपके वी की टेप्स होती थी उसके बाद यूमेटिकोमेटिक के बाद बीटा और डीजी बीटा टेप्स उसके बाद डीवी टेप्स आती थी आपने सुना होगा सुनोगीवी टेप्स की कैमरा मेरे पास अभी भी पड़े हुए छोटी हाँ दीव, अच्छा। और, <laughs> और अब अभी जाके वो जो है उस पर जाके रिकॉर्ड होना शुरू हुआ है मतलब मैं तो अभी क्या बहुत पहले का हो चुका है अब जाके जो है कार्ड्स पे वो होता है रिकॉर्डिंग होती अभी तो मेरे पास और कैमरा भी है तो उस जमाने में हम लोगों ने डीप लेवल पे रूट लेवल पे जाके और बिना किसी उसके वो काम सीखने की हमारी इच्छा होती थी एक आप मैं एक छोटा सी बात बताता हूँ कि हमारे स्टूडियो में जब हम काम कर रहे थे तो आप यकीन नहीं मानेंगे हमारे दो तीन सीनियर जो हैं वो छोड़ के एकदम से चले गए थे तो वह ये था कि स्टूडियो में हम पाँच पाँच दिन स्टूडियो से बाहर नहीं निकलते थे हमारा खाना पीना रहना नाना धोना सब कुछ वहीं होता था स्टूडियो के अंदर छः छः दिन बाद हम जाते थे क्योंकि उस टाइम पे एजेंसीज का काम हो रहा था उस टाइम पे पेप्सी कोक उसका जमाना था तो इनकी एड्स बहुत आती थी हम रात की तीन तीन चा चार चार बजे सोते थे आप यकीन नहीं मानेंगे हमें दस्त लग जाते थे हम गोलियाँ खा खा के काम करते थे ये हालत थी हमारी तो वो टाइम हमने देखा वो स्ट्रगल टाइम देखा तो अब ऐसा लगता है कि अब इससे बड़ी बड़ी चीजें बहुत हल्की सी लगने लगती हैं। जब आप एक बहुत, <laughs> लेवल तो तो बहुत हल्का लगता है, तो है यार। ये क्या है? तो जब आप एक रफ से निकल तो <laughs> तो तो आगे का रास्ता आसान हो जाता है आपके लिए बिल्कुल <laughs> बिल्कुल और मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को एक रफ फेस से निकलना ही चाहिए अगर वो रफ उससे निकल गया तो लकी अगर रब उसने अच्छे से निकाल दिया तो वो बहुत भाग्यशाली है He's lucky कि अगर उसने वो फेस देख लिया संजीव जी और मुझे लगता है कि ये आपने एक, आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो शायद अभी वाले बच्चों को नहीं मिलेगा आ, लेकिन इनके पास वो सारी चीजें हैं कि ये जल्दी से जो है चीजों को कर पाएंगे क्योंकि एक मैनुफेक्चरिंग uh, जो चेंज आया टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आ गया टू uh, तो, इनके, इनके तो बहुत मौके है सब कुछ सब कुछ नॉलेज हमने जो लोगों से पूछ पूछ के सीखी है इनके पास लैपटॉप हाँ। पे बैठ के सब तो कुछ मिल जाएगा आजकल बहुत आसान है बट चक्कर यह है कि अगर बस इनको इन, अगर बेबेिक चीज क्या है सही जगह पे अगर अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर लेंगे तो ही बहुत कुछ हो का वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए चीजें बहुत कुछ अवेलेबल है आज की के लिए सही बात संजय मेहता जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप पुराने जमाने की वो सारी चीजें एनाल और फिजिकल जो वायर केबल की बात है आपने बताया कैमरा जो करोड़ों रुपए की होती थी वहां पर सिर्फ बेसिक आपको नॉलेज मिल जाती थी क्योंकि वो हाई एंड पे पैसे लग के डायरेक्टर अगर खरीदता है आप लोग उस कंपनी मालिक खरीदता है तो निश्चित तौर पे वो अनुभवी व्यक्ति को ही काम करने के लिए उसको देगा भिल्कुल, भिल्कुल। नहीं होगा तो फिर वो सारे कोई भी बंदा नया आएगा वो अगर ट्रायल एंड एरर करेगा तो उसका तो करोड़ रुपए का पानी हो जाएगा नहीं हमने हमने, हमने उस टाइम पे वो जगह ऐसी बना ली थी कि वो जी, बाद में जो स्टूडियो ओनर थे वो कहते थे यार आप मच जाइएगा आप घर से क्योंकि वो उसे हमने उसे अपनी आदत डाल दी थी इसे कि वो जरूरत बना दी थी कि भी हमारे लिए जगह है यहां पे तो वो चीज वो आप कर ही संजय मेहता जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आश्चर्य करूँगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को सभी को जो है प्रोडक्शन हाउस क्या है कैसे काम शुरू हुआ था उसका इतिहास आपने बताया और वर्तमान में जो है इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है तो वो बहुत ही आसानी से उन चीज़ों को कर पाते हैं तो आइए अभी क्या क्या नए अपॉर्चुनिटीज हैं और उनके लिए कैसे प्रोडक्शन हाउस घर के माध्यम से वो अपनी शुरू कर सकते हैं कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं वो थोड़ा हम लोग आगे समझेंगे अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनता बहुत ही प्यारा संगीत आप सुनाए हैं रिमोन जीरो करियर ऑप्शन गरु� और आज के हमारे खास मेहमान संजीव मेहता गुड़गांव सुनते रहो, रहो ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें से कह दो मेरा खुदा बड़ा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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम के आखिरी मोड पे हम लोग पहुंचे हैं और हमारे साथ संजय संजीव मेहता जी हैं, हम लोग अच्छी सुन रहे हैं। मुझे लगता है इतिहास है वो सुन बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि ये कल्पना भी आप कर रहे होंगे की इतने बड़ी मशीन होती थे क्या पहले <laughs> आज भी अगर आप शूट पे जाएंगे तो मेरे ख्याल से वहाँ जो कैमरे होते हैं वो बड़े बड़े ही कैमरे होते हैं और उसको तो कई बार हमने देखा कि वो पूरे बदन पे जो है उसको लगा के घूमते हैं <laughs> क्योंकि आजकल जो सीन्स वगैरह बनाते हैं वो अलग अलग एंगल से सीन्स शूट करना पड़ता है तो वो टीम वर्क है निश्चित तौर पे आज भी उन चीज़ों का उपयोग हो रहा है कहीं कहीं और कुछ नई चीज़ें भी आ गई हैं वो अलग बात है लेकिन बड़ी फिल्में जब भी बनते हैं या बड़ी टी वी वगैरह बनते हैं मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें अभी भी यूज़ हो रही हैं वहाँ पर तो आइए आगे बढ़ते हैं और संजीव मेहता जी मैं चाहूंगा हमारे नए विद्यार्थियों को आज के समय में वो कैसे अपना प्रोडक्शन शुरू करें या क्या इनिशियल स्टेज पे वो कैसे अपना काम शुरू करें या कहाँ वो ज्वाइन कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताइए और कितना कमा सकते हैं जी देखिए मैं आपको बड़ा सिंपल से बताता हूँ अगर आफ्टर ईयर ग्रेजुएशन आफ्टर कम्प्लीशन ईयर सर्टिफिकेट वट एवर जो भी आप करते हैं उसके बाद एज ए अगर एज ए इंटर्न अगर आपको मौका मिलता है तो आप ज़रूर जाएं क्योंकि आ, इस लाइन में एक डिग्री और एक सर्टिफिकेट कोर्स होना ही अलग चीज़ है आ, फील्ड में सभी सभी सभी जगहों पे ऐसा है कि जब आप क्योंकि इस लाइन में थोड़ी सी अलग चीज़ ये है कि इसमें आपको नए नए लोग मिलते हैं और नए लोग ऐसे मिलते हैं कि हर कोई हर कोई क्रिएटिव मतलब हर चौथा बंदा क्रिएटिव है अब अगर वो आपको पैसे दे रहा है तो वो कहेगा यार पहले मेरी सुनो आप क्रिएटिव बाद में हो पहले आप मेरी सुनो मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है अब आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको तालमेल बिठाना है क्या आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा पाए और आ, उसकी बात को भी रख पाए ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एडवरटाइजिंग की डिमांड है एडवर्टाइजिंग का पहला ही चैप्टर यही होता है सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लाइंट क्लाइंट कह रहा है कि मैं पैसे दे रहा हूं मैं एक एक फिल्म के आपको एक छोटे से उसके दो लाख तीन लाख रुपया जो भी आपको पैसे दे रहा हूं मुझे उसका अच्छा आउटपुट चीज जो मैंने सोचा है अब हम हाँ, इस लाइन में क्या होता है प्रोडक्ट बना बनाया नहीं है कि टेबल है ये मैंने एक चीज बनाई ये देख लो जी अगर आपको पसंद है तो ले ये इल्यूजन है ये एक काल्पनिक है वो क्या सोच रहा है आप क्या सोच रहे हो आउटपुट क्या आ रहा है वो सब चीजें अलग अलग हो सकती हैं अगर आपका तालमेल रहा तो इस चीज़ को तालमेल बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना फील्ड पे होना एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है उसके लिए अगर कोई प्रोडक्शन हाउस आपको तीन महीने के लिए छह महीने के लिए बोलता है कि आप आइए और मेरे को ज्वाइन कीजिए मैं आपको सिर्फ आने जाने का दूंगा तो आप उसको रिफ्यूज मत कीजिए क्योंकि आप जो करके आए हैं उसकी वैल्यू है पर उसकी वैल्यू क्लाइंट के सामने इसलिए नहीं है क्योंकि आप बेसिक सीख के आए हैं अभी आपको बहुत सारी चीज़ें फील्ड पर सीखनी हैं लोगों से तालमेल सीखना है आज के टाइम में भी अगर मैं अगर किसी का इंटरव्यू लेने जाता हूं तो मुझे सामने क्योंकि मेरे सामने बहुत टॉप के बंदे बैठे होते हैं इस टाइम पर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं मनिस्टर्स हैं उनके साथ हमें तालमेल बैठाना होता है ताकि आप अच्छे से शूट कर पाए क्योंकि आज के टाइम में एक टाइम में बहुत बड़ी बात थी कि कोई शूट करने आया आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है आजकल कल हर को पता है उस टाइम पे आपको ये देखना होगा कि तालमेल कैसे बिठाया, जाए उसके लिए अगर कोई प्रोडक्शन हाउस आपको कहता है कि मेरे को तीन महीने के लिए आप आ सकते हो तो आप उसको रिफ्यूज ना करें सिर्फ ये सोच के, के नहीं यार ये तो मुझे ढाई तीन हजार आने जाने के दे रहा मेरा तो इससे क्या चलेगा नहीं वो एक्सपीरियंस आप गेन कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे करते करते करते आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंग टू यर्क स्टाइल क्योंकि क्रिएटिविटी धीरे आएगी पता लगेगा कि कैसे काम करना है क्योंकि जो आप स्क्रिप्ट लिखते हैं ये हमेशा चीज ध्यान वाली होती है स्क्रिप्ट हम भी लिखते हैं क्वेश्चन हम भी बनाते हैं जब भी मैं कभी जाता हूँ तो क्वेश्चन बना के जाता हूँ मैं जब भी माउंट आबू आता हूँ मेरे पास चालीस पचास क्योंकि अभी भी मैं सेप्टेम्बर में आऊँगा वहाँ पे मेरे पास क्योंकि तो वो हर साल जर्नलिस्ट को बुलाते हैं तो उसमें मैं भी आ, तीन चार साल से मैं भी आ रहा हूँ उसमें मेरे पास हमेशा बहुत सारी लिस्ट होती है पर क्या होता है किससे क्या सवाल पूछना है और कितना पूछना है ये आपको फील्ड में आने के बाद ही पता लगेगा स्क्रिप्ट हम भी लिखते हैं पर क्या होता है फील्ड में जाके वो स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है क्योंकि जो सवाल <laughs> आप सोच के गए थे वो सवाल तो आपको उस जगह पे जवाब तो उस जगह पे मिलेगा नहीं पता लगा कि आप उसकी जगह पे दूसरा सवाल आपके जहन में आ गया और वो पूछना आपके लिए मुनासिब है क्योंकि उसका जवाब उस टाइम पे अच्छा मिलेगा तो ये तालमेल आपको एक्सपीरियंस ही आएगा जब आप फील्ड पे जाएंगे और जैसे जैसे जैसे, जैसे जैसे जैसे जैसे जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तब आपको ये होगा कि आप चलते फिरते स्टोरियां लिख देंगे अब ऐसी किसी ने ऐसी बात तो जब गए तो किसी ने ऐसी बोलिए जी इनकी तो जेब में ही सवाल होते हैं घर से निकलते तो सवाल लेके ही निकलते तो कहने का मतलब है कि हमें अब टेंशन इसलिए नहीं होती है कि कोई भी कुछ मिलेगा और अगर हम उनसे पता लग जाएगा हमें कि अगर ये इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं तो हमें क्या पूछना है हम उनसे पूछ लेंगे थोड़ी देर रुक के हम पूछ लेंगे बना लेंगे अपने सवाल क्योंकि फील्ड में हमेशा जाके स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है तो ये सब चीजें आपको अपने एक्सपीरियंस से ही आती है रही बात कमाने की तो इनिशियल स्टेज में तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है आपकी आजकल में बड़ी अच्छी स्टोरीज अगर आप आती हैं तो उसमें आप आप देखें कि कई बार लोग सोचते हैं कि यार आई कर लेते ये सब कर लेते तो, तो, तो हमारा लाखों का पैकेज होता अभी कुछ दिनों पहले की स्टोरी है अगर आप देखें तो अच्छे आई आई का जो है थर्टी एट अभी रिक्रूट नहीं हो पाए हैं क्योंकि डिमांड्स आज कम हो गए और कम पैकेजेस में भी वो जा रहे हैं इनिशियल में आपको जो अच्छा मिल रहा है वो आपको एक्सेप्ट करना होगा धीरे धीरे mm -hmm. धीरे धीरे धीरे करते करते करते आपका बढ़ता चला जाएगा और डेफिनेटली अगर आपका अच्छा है तो आप महीने में अच्छा पैसा कमाएंगे और अच्छे पैकेजेस आपको मिलेंगे That is, जी, जी, जी. आप उस चीज को जो आ रहा है टाइम के मुताबिक उसको दो. आप एक्सेप्ट करें जी, जी, जी. संजीव जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि कैसे इनिशियली शुरू करना चाहिए ये भी आपने बता दिया और अलग अलग कोर्सेस के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं ये भी आपने बता दिया तो निश्चित तौर पे आपको एक अनुभव होना बहुत ज़रूरी है एक्सपीरियंस में फिर आप पैसे को मत देखिए आप पहले उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए समझिए और फिर उसके बाद तो आप खुद का अपना भी शुरू कर सकते हैं या बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं अच्छे पैकेज पर खुद का शुरू करने के लिए देखिए खुद शुरू करने के लिए तो एक बड़ा सिंपल सा वो है जब तक देखिए मैं बता जब तक आप आठ दस साल जॉब नहीं करेंगे तब तक बड़ा <laughs> मुश्किल होता है क्योंकि तो जॉब आपको जॉब आपको बहुत कुछ सिखाती है और आठ दस साल मैं अपने टाइम की बात करूँ जनरली आजकल कर पाँच छह साल सात साल अच्छा अगर आपने कर लिया अच्छे अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज में अच्छे अच्छे चैनल में आपने काम कर लिया यूलियंस अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा देन यू कैन स्टार्टअप हाँ ठीक है अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो तो ठीक है नहीं तो स्टार्टअप के लिए भी आपको पीछे बैकअप होना जरूरी है तो बैकअप बनाने के लिए आपको अगर आपके पास पीछे बैकग्राउंड नहीं है अच्छा साउंड वो नहीं है तो फिर आपको 10 साल अच्छे से काम करके बैकअप बनाइए कि अगर इनकेस एक दो साल नहीं भी चला तो आपको कोई आफत नहीं आएगी कोई क्योंकि मनी टॉक सिंपल सी बात है पैसा तो आपको चाहिए सर्वाइव करने के लिए तो बिल्कुल कम से कम डेढ़ से दो साल का इनिशिएट वो तो आप लेके चलिए बैकअप तो से आप जॉब से आप कमाइए थोड़ा सेव पैसा और फिर अगर पैसा है तो बैक। तो तो संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छी जानकारी आपने एनाम किया हमारे साथ में प्रोडक्शन के बारे में तो जाते जाते मैं चाहूँगा की एक छोटा मैसेज क्या करना चाहेंगे आप सभी को मैं सबको बस, बस सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं आपने मेरे को इस शो में इनवाइट किया और <laughs> सम्मान दिया मुझे इसमें शो के आने के एक मैं बस एक मेरा एक क्योंकि हमेशा मैं मेरा अपना एक एक्सपीरियंस अच्छा सा रहा है कि जब मैं यहाँ पे आता हूँ माउंट आबू आता हूँ या मैं कई जगहों पर शूट करने जाता हूँ यहाँ पे हमेशा को एक चीज मैंने देखी है क्योंकि पहले मैं चीजें फेस करता था कुछ भी आप नौकरी करें चाहे आप अपना बिजनेस अपने भाव को हमेशा विनम्र रखिए मतलब अपने आप को ना यहाँ पे आके मैंने देखे। देखे। बहुत अच्छी चीज की है मैं जब माउंटाउ आता हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा ये लगता है कि सब बड़े सरल स्वभाव के हैं बड़ा अच्छा हुआ है और इन सब लोगों के साथ अब इतने लोगों से जान पहचान हो गई कि मेरे अंदर ही परिवर्तन पर आना शुरू हो गया है मतलब मुझे कोई चीज इतना लगती नहीं मतलब इवन मैंने अपना आ, क्या होता है कि एकदम से हाइप हो जाना वो सब हो ना, वो तकरीबन खत्म हो चुका है मतलब होता है कि आप अपने अंदर विनम्र वो रखिए ईगो खत्म कीजिए तो वो जो भाव है ना वो हमेशा रखें सरल भाव तो उससे हमेशा तरक्की मिलती और बहुत बड़े बड़े चैनल चैलेंज चैलेंज जितने भी हैं जो भी चैलेंजेस आपके पास आते हैं उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे लोगों के साथ के, कि अपने भाव को अच्छे से सरल रखिये अच्छे से ईगो को अपना थोड़ा सा वो रखिए क्योंकि यहाँ पे होता ही है कि कि इस टाइम में सबसे बड़ी चीज है की आदमी एक सक्सेसफुल अच्छा हो जाता है तो आदमी अपने आप को वो लगता है की मुझसे बड़ा क्रिएटिव और मैं बस जी मैं ही हूं और तो मेरे उसका वो है नहीं वो अपने हो हो जाता है। हो जाता है है अपने, अपने। तो वो वो चीज अब वो खत्म खत्म हो, हो जाए तो बहुत बढ़िया होती है और वो मैं एटलीस्ट मेरे अंदर तो खत्म हो चुकी है तो वो चीज बड़ा सरल उसमें हो चुका हूँ तो जी जी शुक्रिया आपका थैंक यू So much, बहुत ही अच्छी बात आपने बताए और बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने कोट किया कि हमें एकदम जो है सरल होना चाहिए सिंपल होना चाहिए और अपने ईगो को साइड में रख देने से बाकी सब चीज़ें आप सीखते रहेंगे और जब सीखते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे और जहां आपने सीखना बंद कर दिया तो फिर आपका ग्रोथ भी बंद हो जाता इसलिए आप जो है कुछ भी हो रहा है साक्षी होके देखिए और अपना काम करते जाए और धीरे धीरे सही आप स्टेप आगे बढ़ा यही चीज यही चीज आप आपने बहुत अच्छी बोली जो भी हो रहा है यही एक वो है कि आप साक्षी हो जाइए ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली है यही मैं एक्चुअली बोलना चाह रहा था और आपने मेरे वर्ड्स ले लिए बहुत अच्छा <laughs> आपने बोला कि ये यह यही कि जो और गुजर उसके साक्षी बन जाइए आप और एक सरल भाव में रहिए अपना मस्त मस्ती से अपना काम करते चलिए तो संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच कि हमारे साथ जुड़कर आपने इतनी अच्छी बातें बताया और मुझे लगता है हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए एक बहुत बड़ा जो है आपने काम किया स्कूल स्पीडिंग हो गया पूरी तरह से उनको कि कैसे हम लोग प्रोडक्शन हाउस से जुड़ सकते हैं टी जर्नलिज्म से या मीडिया जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन में फिल्म में कैसे कोई भी चीज़ हो पूरा ही जो क्या कहते हैं मीडिया जो है वो उनके मास कम्युनिकेशन का पूरा स्ट्रक्चर जो है आपने बहुत अच्छी तरह से सिंपल और अपने अनुखों के साथ साझा किया तो समझने में भी आसान हुआ और उसे जो भी इंटरेस्टेड है इस फील्ड में उनके लिए मेरे ख्याल से एक आ, आ, आ, की मिल गया है कि अब वो अपना करियर को ओपन कर सकते हैं और इसमें फ्लाई करने के लिए उनका जो है सारी चीज़ें रेडी है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको थैंक यू सो मच चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में आ, बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए विषय को लेकर नए मेहमान के साथ आपको जोड़ना चाहूंगा तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम शांत तुम वैसा बन जाओगे का सार है यही जीवन का सार है जैसा सोचोगे तुम वैसा